ब्रह्म से योग यानी एक रूपता को प्राप्त करो यद्यपि यह विश्व आंखों से दिखाई देता है परंतु अवास्तविक है विशुद्ध तुम में इस विश्व का अस्तित्व उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कल्पित सर्प का रस्सी में यह जानकर ब्रह्म से एक रूपता को प्राप्त करो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 मुझ अनंत महासागर में विश्वरूपी जहाज अपनी अंत वायु से इधर उधर घूमता है पर इससे मुझ में विक्षोभ नहीं होता है मुझ अन महासागर में विश्व रूपी लहरें माया से स्वयं ही उदित और अस्त होती रहती है इससे मुझ में वृद्धि या क्षति नहीं होती है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 ग्रहण ही करो अष्टम अध्याय समाप्त अष्टावक्र गीता नवम अध्याय अष्टावक्र कहते हैं यह कार्य करने योग्य है अथवा न करने योग्य और ऐसे ही अन्य द्वंद्व कब और किसके शांत हुए हैं?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 यह सब अनित्य है तीन प्रकार के कष्टों यानी दैहिक दैविक और भौतिक से घिरा है सारहीन है निंदनीय है त्याग करने योग्य है ऐसा निश्चित करके ही शांति प्राप्त होती है ऐसा कौन सा समय अथवा उम्र है जब मनुष्य के संशय नहीं रहे हैं? अतः